वृंद वनेरी तवै पदा जी 3 दावन श्री वृंदावन सीरा की जय परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र पर प्रेम रस प्रवाही श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता रज रानीजू यमुनारस रानीजू समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त भगवत प्रेमी महात्मा जन रसिक जन समस्त सहचरी वृंद इनके प्राणाधार श्री श्यामाश्या सदैव इनकी चरण चिंतन में रहे सदैव इनकी चरण कृपा मनाता रहे क्योंकि इन्हीं दो भावों के द्वारा हमें महाप्रेमरस की अनुभूति होगी जो प्रिया प्रीतम के संबंध से युक्त है उनकी चरण बंदना और श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों की कृपा है प्रतिपल ऐसा अनुभव करना इतना अनुराग हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम के संबंधियों से हो जाए कि हमें ऐसा अनुभव होने लगे कि इनकी कृपा से ही हमें प्रिया प्रीतम का सानिध्य मिलेगा कोई श्यामा श्याम बोल दे तो प्राण प्रिय लगे कोई श्यामा श्याम की बात सुनाने लगे तो ऐसा लगे हमारा जीवन ये पोषित कर रहा है हमारे प्राणों का ये पोषण करने वाला है सर्वस्व न्यूछावर करने की भावना जागृत हो जाए सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ता बलिहारी जो हरिवंश उपासक सेवे सदा से ताके चरण बिचारी जो हरिवंश गिरा जस गावे तासु परवारी जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु तय प्रभु भारी जो प्रिया प्रीतम के संबंध से युक्त है चाहे वो वस्तु हो स्थान हो व्यक्ति हो वो हमारा प्राण प्रिय हो जाना चाहिए हम जिससे प्रेम करना चाहते हैं तो स्वाभाविक होता है उसके संबंध की हर वस्तु हमें प्राण प्यारी लगने लगती है शिव वृंदावन धाम यहां के खग मग पशु पंछी ये सब हमारी प्यारी जो के अत्यंत प्यारे जन हैं हम इनकी चरण वंदना करें इनकी चरण रज की आकांक्षा करें कृपा की बाट जो होते रहे इन्हीं की कृपा से हमें प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए और दिए कछुभावत नाहे श्री वृंदावन रज दीज खशु पंची जे या बन के चरण शरण रख लीजय जितने भी श्री प्रिया प्रीतम से संबंधित है सब हमें प्राण प्यारे लगने चाहिए हम प्रतिपल उनकी चरण वंदना करें कृपा की बात जो है आचार्य चरण करें हे राधाया रतग्रह सु हे मृगा हे मयूरा भूयो भूया मृत विरहम प्रार्थे वो नुकंपा हे किशोरीजू के निज महल के सुख शारिका मृग आदि आदि दुखक मृग पशु पंछी तरुलता ये सब हम पे कृपा करो बार बार याचना कर रहे हम पर कृपा करो इनसे क्योंकि श्री जी के प्राण प्यारे जन है लाडलीजू ने अपने निज महल में वास लोगों को तो जरूर रजरानी ब्रजवासी परिकर लता खगमग पशु पंछी इन सबका हम आदर करें सबसे हम याचना करें कि हम पर ऐसी कृपा करो कि लाडलीजू की चरण सेवा मिल जाए लाडलीजू के श्री चरणार में सहज प्रेमा भक्ति प्रदान करने में समर्थ है ब्रज परिकर ये लताएं सच्ची मानिए कभी एकांत में इन लताओं से आप प्रार्थना कीजिए इनको हृदय से लगाइए कभी आंसुओं से अभिषिक्त करिए और मांगिए कि मुझे लाडलीलाल के चरणों का प्रेम दे दो करोड़ों कल्प तरुण लताओं की समानता नहीं कर सकते सच्ची मान लीजिए हम कितने अपने भाग्यशराहें कि लाडलीजू ने हमें वृंदावन धाम का वाश दे दिया कैसी अद्भुत महिमा रजरानी की कैसी दुरंत मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी कैसे कृपा सिंधु रसिक भक्तजन हमें समझ में भी, भी नहीं आता कि उनकी कैसी कृपा है हमारी बुद्धि के परे हैं वो हमें देखे भी ना हमसे बात भी न करे, फिर भी वो कृपा सिंधु में डूबे हुए रसिक जन उनके शरीर से ऐसे परमाणु निकलते उनके सूक्ष्म शरीर में ऐसा संकल्प बनता है उनका कारण शरीर ऐसे स्वभाव से युक्त है कि उनके सानिध्य से हमारा निश्चित परम मंगल है श्रीधाम में ऐसे भगवत कृपा रस में भीने हुए न जाने कितने रसिक जन हो गए न जाने कितने अभी हैं और आगे होते रहेंगे ये प्रेम भूमि है इस प्रेम भूमि में प्रेम में डूबे हुए रसिक जन कितने हो गए कितने हैं होते रहेंगे ये आश्चर्य असंभव की बात नहीं है ये वृंदावन धाम है इसलिए हम यहां बहुत दैनता से रहें समस्त अभिमानों का त्याग करके श्री लाल के निज परिकर कैसा जैसे हम देख रहे हैं कोई आम पागल है सोचो बड़े बड़े विद्वानों की पहुंच नहीं पी कोई पागल कैसे आके गया रह सकता है अर्थात लाडली का कृपा पात्र है हम उसकी चरण रज की वंदना करें उसको प्रणाम करें अरे बुले सुवर है आप सोचो जहां की एक घास बनने के लिए उद्धोर ब्रह्मा ब्रह्माकांक्षा करते हैं उस धाम का वो सूकर रूप धारण किए हुए कोई महात्मा है जो वृंदावन की पवित्र नालियों में ये अपवित्र नहीं है ये धाम की नालियां हैं परम पवित्र है कोई ऐसी भावना न करे कि वो नाली का पानी छू गया ये धाम है यहां रजकरण से स्पर्श होते ही सब परम पावन हो जाता है एक बार चरण धोवन त्रिभुवन को पावन कर रहा है भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान का एक बार चरण प्रक्षालन किया तो वही अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी तीन धाराओं के रूप में तीनों लोगों को पावन कर रहे ऐसे प्रभु यहां प्रतिपल खेल रहे हैं खेले हैं खेलते रहेंगे ऐसे प्रभु ऐसी प्राण प्यारी लाडली जो यहां बिहरण करती हैं निश्चित विश्वास करो एक एक कण में इतनी पवित्रता के सामर्थ्य है कि अगर हम ऐसा कहें कि करोड़ों गंगा भी समानता नहीं कर सकती तो आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि जिनकी चरण धोवन से गंगा जी प्रकट हुई वो प्रभु भी इस चरण रज की वंदना करते हैं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मौर कैसे कोई महिमा धाम की वर्णन करे हमारे अहो भाग्य उदय हो गए हमें लाडली जू की कृपा से ऐसा महिमा में धाम मिल गया अब अपने कल्याण के विषय में थोड़ा सावधान रही यहां कल्याण का, का तात्पर्य है दुरति से बच जाएं, शास्त्र विरुद्ध चेष्टाओं से बच जाएं, भगवत विमुखता से बच जाएं, बस इतनी सावधानी करनी यहां की साधना सावधानी की हम दुरति से उन पापाचरणों से बच जाएं, हम वो आचरण कभी भूलकर इस धाम में न करें जो हमें प्रियालाल से विमुख कर दे यही साधना है प्रेम की प्राप्ति कृपा सिंधु लाडली से होगी पर हम उस प्रेम का अनुभव करने के लिए सावधानी रखें कि हमसे कोई वो शास्त्र विरुद्ध आचरण प्रियालाल के महल के विरुद्ध आचरण न बन जाए हम सावधानी पूर्वक पल यहां काटें तो हमें कृपा सिंधु की कृपा निश्चित डुबो देगी सावधान वही रह सकता है चतुर वही है सुजान वही है जो प्रतिपल नाम जप कर रहा है वृंदावन वशिक इतनो बड़ो सयान जुगल चरण की भजन बिन निमिष न थी जान एक निमिष का भी समय नाम से विमुख हमारा ना व्यतीत तो हो यही सुजानता है यही सुंदर जानकारी है यही ज्ञान है यही चतुर्ता है यही विशुद्ध विवेक है हरिवंश नाम बिशरे न छिन्न नाम न विस्मरण हो नाम जपते हुए ये हम दस सावधानी रखें जिन्हें हम नाम अपराध के नाम से जानते हैं पहला हम कभी किसी संत वैष्णव की निंदा ना करें दूसरा भगवान महादेव और श्री हरि में किसी एक की शरणागति लेकर दूसरे की निंदा न कर दें, अवहेलना न कर दें। उनके नाम में उनकी महिमा में हम भेद बुद्धि करके कहीं एक की निंदा न कर बैठे ये सावधानी रखनी तीसरा परम करुणा में परम अमृत में नाम का दान देने वाले सदगुरुदेव की कभी हमारे द्वारा अवज्ञा ना हो जाए ये हमें सावधानी रखनी कभी गुरु का अपमान न कर बैठे कभी गुरु की अवहेलना निरादर निंदा ना होने पावे और चौथा नामापराध कभी वेद शास्त्र पुराणों की निंदा न करें साक्षात भगवत स्वरूप है और जिनकी महिमा का गान वेद शास्त्र पुराणों में है ऐसे प्रभु की कभी निंदा न सुने ना करें पांचवा है प्रभु के नाम की इतनी महिमा गाई जाती है ये महिमा ऐसी सत्य नहीं है तो स्तुति मात्र है अर्थवाद मात्र है ऐसी भावना न करें ये नामापराध है छठा नाम अपराध है प्रभु के नाम में अनंत शक्ति विराजमान है असंख्यों पापों का नाश करने की शक्ति विराजमान है इसलिए हम खूब पापा चरण करें और नाम ले लेंगे तो नाम सब पाप नष्ट कर देगा नाम के बल पर पाप करना ये नाम अपराध है सातवां है यज्ञ तपस्या दान व्रता इन शुभ कर्मों को नाम के समान मानना इन शुभ कर्म भाई तप कर रहे हैं तो नाम जपने की क्या आवश्यकता व्रत में है तो नाम जपने की क्या आवश्यकता दान पुण्य कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं सब नाम ही तो है ऐसा कहके हम नाम की समानता में इनको रख देते हैं और नाम जपना छोड़ देते हैं यह अपराध हो गया आठवां है जो नास्तिक है श्रद्धा रहित है सुनना नहीं चाहता उसको हम नाम की महिमा सुनावें उसको हम नाम जप के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों को बतावें तो आपसे भी हाथ धो बैठोगे आपके भी हृदय में नाम की रुचि कम हो जाएगी और नाम जो दिव्य दिव्य अनुभव प्रदान करता है वो अनुभव छुप जाएंगे जो सुनना ना चाहे जो नास्तिक हो अश्रद्धालु हो ऐसे को नाम महिमा ऐसे नाम के द्वारा जो अनुभूतियां वो कभी ना बताए नवा है नाम की महिमा सुनकर के भी नाम में प्रीति ना करना और दसवां नामापराध है कि आप इतना बढ़िया सु अवसर पाए मनुष्य शरीर मिला सत्संग मिला नाम गुरुदेवों ने दान कर किया जो उनका साक्षात जीवन है कृपा करके दे दिया हमें नाम और अब हम नाम का चिंतन न करके मैं मेरे के चिंतन में फंसे हुए हैं इतना सब संयोग बनने के बाद भी तो ये महत अपराध बन गया जो न तरह भव सागर अस समाज नर पाए स्वतः निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए दसवां नामा अपराध है मैं मेरे के चक्कर में फंस करके नाम को भूले रहना चिंतन अंदर से स्मरण हो रहा शरीर संसार का और महिमा सुनी खूब नाम की और स्मरण कर रहे हो मैं मेरे का ही जगत का ही यह अपराध बन रहा है क्योंकि प्रभु ने बहुत कृपा करके अवसर दिया आपको अगर आप नाम के महिमा न सुने होते भगवत मार्ग में ना आए होते धाम का सहयोग ना मिला होता अज्ञानी बने हुए विषयों में पड़े होते तो था कि मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन करुणाकर के प्रभु ने तुम्हें साफ संयोग दिया और फिर भी तुम भजनहीन हो रहे हो मैं मेरे के स्मरण में अहमता ममता में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो ये बड़ा अपराध बन रहा है ये नाम की महिमा सुन करके भगवत चर्चा सुन करके भी हमारे हृदय में स्मृति क्यों बसी हुई है संसार की बहुत सूक्ष्मता से इस नाम की व्याख्या को सुने हम खूब महिमा सुन रहे हैं ऐसा कुछ कुछ समझ में भी आ रहा है कि सत्य वस्तु प्रभु है सुन के अनुभव नहीं हुआ सुन के पर हमारी स्मृति क्यों नहीं बदल रही इस स्मृति में मैं और मेरा बसा हुआ है शरीर और संसार बसा हुआ है ऐसा क्यों हो रहा है बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो सुलझ जाएंगे महापुरुषों के वचन है कि हमारे से एक गलती बहुत समय से होती चली आ रही है संसार का आश्रय शरीर संसार का आश्रय हम जो भी सुख भोग रहे शरीर के आश्रय से भोग रहे और इतना तन्मयता हो गई कि हमने अपने को शरीर ही मान लिया इस भूल को मिटाने के लिए भगवत आश्रय समर्थ है संसार का आश्रय छोड़ना और भगवत आश्रय पकड़ना तभी स्मृति बदलेगी ये जो दसवां नामापराध से बचना है आंतरिक स्मरण आपका तभी बनेगा जब संसार का आश्रय छोड़ देंगे संसार का आश्रय छोड़ना और प्रभु का आश्रय पकड़ना दो बात कही जाती है एक बात प्रभु का आश्रय पकड़ लो तो संसार का आश्रय छूट जाएगा या संसार का आश्रय विवेक के द्वारा छोड़ दो तो प्रभु का आश्रय दृढ़ हो जाएगा प्रभु के आश्रित होने से ये संसार का आश्रय खास बाधा बनकर खड़ा होता है जहां आप सोचोगे कि मैं प्रभु का आश्रय लेता हूं तो संसार जो बहुत समय से आप इसके आश्रित रहे हो ये आपके हृदय में बाधा बन खड़ा हो जाएगा निश्चित समझना हम परिवार के द्वारा जो प्यार मिल रहा है ममता मिल रही है उससे हम जीवित है अगर ये ममता नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं होंगे हम इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते इस स्थान के बिना नहीं जी सकते ऐसी व्यवस्था के बिना नहीं जी सकते ऐसी ऐसी मांग ये संसार हमारे हृदय में खड़ा कर देगा भगवद आश्रय में ये बाधक भाव है जब तक संसार का आश्रय नहीं छूटता तब तक हरी चेष्टाएं भागवती कर लो लेकिन चिंतन आपका संसारिक होगा ध्यान से पकड़ना आप इस बात को यदि आप बहुत बाहरी प्रयासरत हैं और आपका चिंतन संसारिक चल रहा है तो आपने पकड़ रखा है आपने पकड़ा है आपने आश्रय लिया है संसार का संसार का आश्रय क्यों लिया जाता है संयोग जन सुख की प्राप्ति के लिए वस्तु का संयोग व्यक्ति का संयोग स्थान का संयोग हमें जिससे सुख मिलने की भावना होती है उस व्यक्ति से संयोग उस वस्तु से संयोग उस स्थान से संयोग यही हमें संसार का आश्रय पुष्ट किए हुए है यहीं से हम अपने आप को भूल गए यहीं से हम अपने आप को बंधन युक्त मानने लगे संयोग जन सुख की कामना लालसा इच्छा इसी से संसार का आश्रय पुष्ट हुआ यह संसार के जड़ की बात कर रहे हैं जो संसार हमें अनुभव में आ रहा है है नहीं जो हमें बांधे हुआ है यद्यपि बंधा नहीं है जो हमें आश्र आस... अपने आश्रित किए हुए यद्यप उसकी सत्ता नहीं तो आश्रय क्या लेकिन यही माया का खेल है हम संयोग जन सुख की बाधा में फंस गए बहुत सूक्ष्मता से एक ही बात केवल है संसार के संयोग जन सुख की आशा ने हमारे स्वरूप को ढक दिया हमें भगवत विमुख कर दिया संयोग जन वस्तु के संयोग से सुख व्यक्ति के संयोग से सुख स्थान के संयोग से सुख ये जड़ कट जाए तो अभी आपको परमानंद का अनुभव होने लगे स्रोत खुल जाए बस स्रोत खुलना है, है अंदर परमानंद है भीतर से ये संयोग जन सुख की लोलुपता और बाहर से परमार्थिक साधन देख लीजिए खूब शांत भाव से आप इसे देखिए जो चर्चा हो रही बाहर से परमार्थिक साधन और अंदर से संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान संयोग जनित सुख की लालसा अब भाई अगर ऐसी वृत्ति से आप साधु बन जाओ आज से कसम खा लो पैसा नहीं छुएंगे कसम खा लो फलाहार रहेंगे दूध पिएंगे गांव छोड़ देंगे पेड़ के नीचे रहेंगे तो संसार का आश्रय नहीं छूटा यह बाहरी छोड़ने से क्या बात यहां अंदर की ये दसवें अपराध से बचने के लिए अंदर स्मरण की बात कही जा रही तो बाहरी तो आपने छोड़ दिया लेकिन माना आपने संसार के संयोग जन सुख को ही तो छूटा नहीं वो नहीं छूटा आप पेड़ के नीचे बैठेंगे और चिंतन करेंगे कोई भगत दाजा दूध पिला दे चिंतन करेंगे आप जगत का ही आश्चर्य जगत का लिए चिंतन आपका जगत का ही होगा यह सूक्ष्म विषय है इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है संयोग जन सुख आठ रूप धारण करता है एक शब्द का संयोग बढ़िया बढ़िया गाना सुने सम्मान सूचक शब्द सुने अरे महात्मा बड़े त्यागी एक लंगोटी में रहते पूरी सर्दी केवल फल पाते हैं और शब्द सुनाना और उसका सुख अनुभव किया तो आप उस सुख के संयोग जन भोक्ता बन गए खत्म खेल अंदर का अंदर का चिंतन भागवतिक विशुद्ध नहीं होगा जो हमारे गुरुजन है जब उनको कोई प्रशंसा करे तो उनकी भौ चढ़ जाती है और ऐसे नीचे कर बहुत कड़वी वस्तु मान लो दी गई और यहां कोई पीछे से बड़े बड़े त्यागी भजनानंदी तो एक शीतलता सी होती और उसका परिचय पूछते आप कहा से आए हो आया करो आया करो <laughs> कर सुलाया करो ऐसा हमें कानों में सुनाया करो शब्द ध्यान दीजिए शब्द शब्द के संयोग जन सुख के यदि भोक्ता बनोगे प्राकृतिक यहां सांसारिक संयोग जन सुख की वार्ता चल रही है जो उपासक है वो तो उपास अब एक इधर सांसारिक शब्द है और वही शब्द बोला ठाकुर जी की कीर्ति का और उसे सुनकर प्रसन्न हुए तो भक्ति बन गए शब्द का भोग करना जो सांसारिक शब्द है संसार का आश्रय है तो एक शब्द से तो शब्द से बचो जहां आपके सम्मान का शब्द हो कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो तो जान लेना वो आपका शत्रु है मित्र नहीं कोई आपको विष्ण पवावे तो आपका मित्र होता है क्या वो तो शत्रु है केवल मित्रता का नाटक कर रहा है सम्मानम कल्याति घोर गरलम श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज अगर कोई आपका बहुत यस आपके सम्मुख कह रहा तो निश्चित वो आपको गिराना चाहता है क्योंकि ये सूत्र है अगर वो अपनी प्रशंसा सुनता है तो निश्चित वो आपको गिराना चाहता है आपकी प्रशंसा आपको सुना के आपके परमार्थ से भ्रष्ट करना चाहता है आपको मुंह फेर लेना चाहिए कभी उसका आदर नहीं करना चाहिए जो आपकी प्रशंसा करता है हृदय से प्रणाम करके दूरी बना लो शब्द का भोग मत करो बाह्य सांसारिक शब्द जो भगवत विमुख शब्द है उसका कभी सुख अनुभव मत करो संयोग जन सुख आठ प्रकार का दूसरा है स्पर्श कोमल कोमल वस्त्र कोमल कोमल शैया किसी भी शरीरधारी के स्पर्श सुख की जो वृत्ति हमारे हृदय में है तो हम फंसे हुए हैं हमारा चिंतन जहां भटकता है वो संसार का आश्रय होता है और वो आठ प्रकार से हमें फंसाए है दूसरा स्पर्श अगर हमें कोमल कोमल सुंदर बढ़िया वसन पहनने की आदत है और त्वचा में अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है कोमल स्पर्श सुख प्राप्त करने की जो अंदर लालसा है वो आपको बांधे हुए है बचना होगा आप लालसा मत कीजिए स्वाभाविक भगवत प्रसाद से जता लाभ संतोष सदा आपकी ये अंदर की बात है आपके अंदर आकांक्षा नहीं है और आपको ऐसे मिल गया वस्त्र कोई बहुत महंगा मिल गया कोई फटा पुराना मिल गया दोनों की आप प्रयोग करो ना उसमें अच्छाई की बात रहे ना उसमें लघुता की बात रहे तीसरा फसाव है रूप का सांसारिक जो बंधन है रूप का हमें जगत में अगर कोई रूप अच्छा लगे तो तत्काल भावना बदलनी चाहिए कि मेरे श्री कृष्ण का प्रकाश है इसलिए सुंदर है क्योंकि सुंदरता के समुद्र प्रभु वही जहां अपने अंश से प्रकाशित होते हैं तो वही सुंदर लगता है अगर वो अंतर्ध्यान हो जाते तो कितनी भी सुंदरी हो कितना भी सुंदर हो जला दिया जाएगा कहां गई सुंदरता सड़ने लगेगा सड़ने लगेगा, कीड़ा पर जाएंगे उन नजदीक कोई नहीं जाएगा श्री कृष्ण की सुंदरता है तत्काल भावना करो किसी भी रूप का भोग मत करो सामने से तो नहीं देखते लेकिन छुप के खिड़की से बाहर देखते हैं क्या होगा अंदर तो आप उसका भोग कर रहे हैं रूप का अरे रूप समुद्र का भोग करने के लिए निकले हो प्रिया के रूप की भावना करो देखो माई सुंदरता की सीमा कैसी सुंदर प्यारी जो है सुंदरता समुद्र लाल जू आशक्त चित्त है ऐसी सुंदर प्यारी जो ऐसी सुंदर प्यारे जो सांसारिक किसी रूप में फसाव ना होने पावे क्योंकि संसार आठ प्रकार से हमें घसीटता है शब्द स्पर्श और रूप फिर हर रस ये जो नाना प्रकार के खान पान के हमें रस घसीटते हैं बांधे हुए हैं खट्टा मीठा चरपरा ऐसा वैसा यह हमें अंदर से चिंतन नहीं होने देता प्रभु का चिंतन नहीं होने दे गोस्वामी जी ने एक पद में कहा कि जो मोही रा लागते मीठे जो मोहार लागते मीठे तौनव तो रस सट रस रस आन रस तोनव रस सट रस रस आन रस मीठे जो थे नागदी थे बंचक विषय विविध तनुरी अनुभवे सुने अरुडी थे विषय सुन लागते मीठे जो हो लागते मी तुलसीदास प्रभु शो ये कही बल बचन कह चरण अति नाम की लाज राम करुणा कर नाम की लाज राव करुणा कर नदी कर ची चीठे जो मोहिरा मो लागते मी जो मोहिरा लगते मीठे यदि मुझे प्रभु का नाम प्रभु का रूप प्रभु की लीला प्रभु का धाम ये मीठा लगने लगता सांसारिक रूप क्या मुझे घसीट सकता सांसारिक वस्तु स्थान क्या मुझे घसीट पाता क्या सांसारिक रस मुझे घसीट पाता आहा। ये हमें तभी तक घसीटता जब तक हमें प्रभु मीठे नहीं लग रहे जब तक हमें भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा तभी तक हमारी दुर्दशा है यदि मुझे प्रभु का नाम मीठा लगने लगे प्रभु का रूप प्यारा लगने लगे प्रभु का धाम प्यारा लगने लगे तो किसकी है कि उसके चित्त को सीम की चाप बढ़ सामर्थ्य रमापति जासु स्वयं प्रभु रक्षक बनकर उसके हृदय में बैठ जाते हैं कोई भी इंद्री कोई भी मन की वृद्धि उसे संसार में नहीं फंसा सकती हम सांसारिक रसों में फंसे हुए हैं वो जी कह रहे हैं नवरस सटरस अन सब सीठे श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत और शांत ये नौ रस कड़ुआ तीखा मीठा कसैला खट्टा नमकीन ये छह भोजन के रस ये सब फीके पड़ जाते अनरस हो जाते नहीं खान पान भावे है नहीं कोमल वशन सुहावे है सब विषय लगे ते खारा है हरि आशिक का मगन आ है कौन सा रस है जो भगवान नाम का रस लेने वाले उपासक को अपने अधीन कर सके हमें प्रभु का नाम प्यारा नहीं लगता प्रभु का रूप प्यारा नहीं लगता इसीलिए हमारी यह दुर्दशा है भांति भांति के शरीर धारण करके अनुभव कर चुका हूं न जाने कितने योनियों में भटकता रहा और बहुत से सब संत महापुरुषों से शास्त्रों की बातें सुनी और स्वयं देखा यह संसार विषय ठग है ठग लिया मुझे आह यह संसार विषय ठग है हमें माया में भुला करके मेरे प्रभु से विमुक्त करा दिया प्रभु के नाम से प्रभु के रूप से प्रभु की लीलाओं से प्रभु के धाम से महल से विमुक्त करा दिया यद्यपि ये मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूं तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे त्रप्त होकर मेरा मन उकताया नहीं कैसी नीचता है मैं जानता हूं स्वयं बहुत सी योनियों में भोगा संतों से सुना शास्त्रों में पढ़ा और ये सब देख रहे हैं कि सत्य नहीं है केवल ब्रह्म है पर कैसी नीचता छाई हुई है प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो रही रस नहीं आ रहा पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने स्वामी भू के एक बल पर मैं दिथाई भरे वचन कह रहा हूं वो बल यह है कि हे नाथ, आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भोबंधन से छूटने के लिए परवाने नहीं लिख दिए जिसने आपके नाम का आश्रय लिया आपने उसे पास पकड़ा दिया पास आ जाना हमारे धाम आ जाना परवाना लिख दिया जिसने आपके नाम लिया जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया मुक्ति का परवाना धाम में प्रवेश पाने का परवाना प्रेम भक्ति का परवाना आपने लिख दिया ये रस तभी तक हमें सांसारिक खींच रहे हैं जब तक हमें प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो रही और गंध ऐसी सौरभ है हमारे प्रियालाल के अंगों में पूछो मत भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि के श्री अंगों की गंध से शन जैसे महापुरुष जो सब रूप रस गंध पर विजय पाए हुए हैं वो आशक्त हो गए प्रभु के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध में मतवाले हो गए शन हम प्रियालाल के श्री अंगों की गंध की कभी आकांक्षा करें ये लौकिक सुगंध में परफ्यूम अरफ्यूम लगा कर क्या इससे क्या होगा कितनी देर सुगंधित बले रहोगे मल की सुंदर पोटरी बनाई जाए ऊपर से रेशमी कपड़े से उसमें इत्र डाल दिया जाए कितनी देर टिकाऊ रहेगा अरे मल की पोटरी है अंदर मल भरा हुआ है थोड़ा विवेक के द्वारा सावधानी पूर्वक सांसारिक आकर्षण से बचा जा सकता है छठा है मान भगवत प्रेम मार्ग में चलने वाले पथिक के लिए बहुत ही जहरीला है मान ये ऐसी मीठी छुरी है कि बड़े बड़े बुद्धिमान इस छुरी से अपना गला काट लेते हैं गीता जी के पंद्रह अध्याय में परम पद पर आरूढ़ होने वाले महापुरुषों के लक्षणों में वर्णन करते हैं भगवान सबसे पहला है निर्माण निर्माण अमोहा जित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का मान कितनी जोर का ये मान है कि हम गुरु से भी मान चाहते हैं, इष्ट से भी मान चाहते हैं, बड़ा विचित्र मान रोग है बहुत विचित्र है कोई प्रणाम कर दे तो हमें ऐसा लगता है कि हम भारत में सबसे श्रेष्ठ हम हैं। प्रणाम कर दे बस वो प्रणाम कर दे बस अरे भाई उपासना में स्तर श्रेष्ठ वही होता है जो उपास्य किसी और किसी को देखता नहीं सर्वत्र अपना उपास्य देव है तो आपको प्रणाम करने पे जलन होनी चाहिए हर्ष होना चाहिए सब उपास्य देव है और जो ज्यादा झुकता है वो विशेष बड़ा श्रद्धावान होता है वो आपको झुक रहा है वो विशेष बड़ा है क्योंकि वो श्रद्धावान अगर भागवतिक भाव से ना देखो व्यवहार दृष्टि से देखो तो वो तुमसे बड़ा है क्योंकि वह श्रद्धा कर रहा है विशेष श्रद्धा साष्टांग लोट रहा है वो बंदनीय है जो शरीर के सम्मान में आदर में फंस गए वो संसार के आश्रित हैं भगवदाश्रित नहीं और बड़ाई अपनी प्रशंसा सुनने की आदत ये आठ प्रकार का संयोग जन सुख सबको बांधे हुए है कोई बिरला भगवदाश्रित इनसे बच पाया शब्द स्पर्श रूप रसगंध मान बढ़ाई ये बहुत ये आठ प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई प्रशंसा ये ऐसे भासे हुए पूछो मत ये जो आठवां है आराम हमें कुछ करना न पड़े शरीर में कोई हलचल ना हो ऐसे आराम से बैठे रहे सोफा में समय से सब जो जो चाहिए वो आता है लोग प्रणाम करें वाह वा हो इसके बाद न रक जाए कोई परे, परेशानी की बात नहीं बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल अरे जड़ शरीर है इसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसे ईमानदार मालिक कंजूस मालिक नौकर की प्रतिक्रता है जितना काम ले लो उतना ही ले लो अधिक अधिक से अधिक काम ले लो ईमानदार इसलिए कहते हैं कि समय से पेमेंट दे दे ऐसे समय से इसको उचित भोजन दे दो और कंजूस इसलिए कि ज्यादा नहीं देना है और काम ज्यादा लेना है हा दो बजे उठाओ सुबह रात्रि के दो बजे से नाद के भजन में बैठो परिक्रमा करो ग्रंथों का पाठ करो रात दिन से नौकरी की तरह जैसे लोग नौकरी करते हैं ऐसे खूब भजन साधन बिना भगवत चरणारविंद में चित्त को लगाए आराम कहा है लेकिन ये इतना प्रमादी जीव है सोने में बता सुख का निद, अरे मृत्युतुल्य पड़े हुए हो उसमें कोई सुख है थोड़ी देर के लिए इंद्रियों को विश्राम देने के लिए तो चलो ठीक है युक्तार विध भगवान का भी आदेश है लेकिन पता चला रात्रि के 9 बजे से लेटे हुए सुबह 9 बजे तक लेटे हुए फिर इसके बाद भोजन करके दोपहर में लेटे हुए क्या ये मतलब है क्या ये जीवन है क्या जीवन केवल इसके लिए है क्या अभ्यास भोजन और निद्रा दोनों में शासन करो जितने से अपने शरीर की यात्रा चल जाए उतना भोजन पाओ देखो अगर आप संयम से रहोगे तो नमक रोटी में भी बहुत सामर्थ्य होते हैं तो घी पीते रहो कुछ नहीं होने वाला और अगर आप स्वस्थ चित्त होकर दो घंटे सो लीजिए तो बाईस घंटे भजन करने की सामर्थ्य आ जाएगी पक्का समझ लो आप संयम से नहीं है स्वभाव वाले हैं मादी है तमोगुड़ी है तो आप 22 घंटे सोते रहो वैसे ही जब ही लोगे बाद में भी वैसे ही प्रमाद स्थिति बढ़ेगी तो ये आठ प्रकार के सुख से बचो मान बढ़ाई आराम पर स्वरूप रसगंध जब तक आप इन सुखों के आकर्षण से खिंचे हुए तब तक, तक आंतरिक चिंतन आपका बदलने वाला नहीं बाहर से चेष्टाएं भागवती को सकती है माना लेकिन आंतरिक चिंतन बदलने के लिए आपको इस आठ संयोग जन सुखों से बचना होगा तो आपको लगेगा फिर हमारा जीवन है किस काम का हम तुम्हें इन आठ संयोग जन सुख से लघुता से हटा के महानता की बात बता रहे हैं आपको शब्द ऐसा महाअमृत से, से एक एक अक्षर में रस की वर्षा होती है जब हमारे प्रियालाल की बात सुनने को मिलती प्रियालाल जब परस्पर बात करते हैं और स्पर्श ओहो प्रियालाल स्पर्श प्रियालाल लाल हमें ऐसे अपने करकमल से दुलार करें या हमें श्री जी के श्रीअंग की सेवकाई मिले श्री जी के श्रीअंग का स्पर्श लालजू के श्रीअंग का स्पर्श बोलो और रूप पूछो मत जिसमें एक झलक पाई बावरा हो गया और रस रस समुद्र है रस समुद्र और गंध की तो महिमा ही और मान जिसे लाडली जो अपना कह दे उससे बड़ा मान कौन हो सकता है आप बोलो मैं प्रियाजू की हूं इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में मान है ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं को ये छोटे तुच्छ मान को छोड़ो और महान मान को स्वीकार करो प्रियालाल के महल में जिसका आदर हो गया आओ सखी आओ इससे बड़ा कौन सम्मान हो सकता है बड़ाई हम श्यामा श्याम के हैं इससे बढ़कर और क्या बड़ाई हो सकती है और निरंतर श्यामा श्याम के चरणों में विश्राम मिले इससे बड़ा आराम कौन सा हो सकता है आप सोचेंगे कि हमारे सुख छुड़वा रहे सुख ले दुख छुड़वा रहे सुख की तरफ ले जा रहे अल्प को छोड़ो भूमा में पहुंचो महान समुद्र है प्रभु शब्द स्पर्श रूप रसगंध मान बढ़ाई आराम महान समुद्र है संसार का आश्रय छूटे बिना प्रभु का आश्रय नहीं होता प्रभु का आश्रय बिना प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं होता गांठ बांध लीजिए प्रभु का निरंतर चिंतन सब साधना का फल है चिंतन चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है अनं चेता सततम यो मत नित्यशाहा तस्हम सुलभा नित्य तस्य योगी चिंतन स्मरण अगर प्रभु का आश्रय पाना चाहते हो तो संसार का आश्रय छोड़ना होगा संयोग जन सुख के आकर्षण से बचना होगा हो रहा आकर्षण लेकिन नहीं हमें स्वीकार करना हम उपासक हैं होगा आकर्षण कोई सिद्ध थोड़ी हो गए तो होगा आकर्षण शब्द का स्पर्श का रूप रस गंध मान बड़ाई आराम इनका होगा लेकिन हमें इनका भोग नहीं करना यह दृढ़ निश्चय करो क्योंकि हमें प्रभु के पास जाना है निश्चयी इस मार्ग पर आगे बढ़ता है निष्ठावान प्राण चले जाएं, भूल न दें कुमारक पाऊं। केवल भगवद आश्रय की जब आपके अंदर लगन आ जाएगी तो आप में वो विवेक आ जाएगा वो सामर्थ्य आ जाएगी जिससे आप संसार का आश्रय छोड़ देंगे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा निश्चित मानिए जिस समय लगन लग जाती है भगवद आश्रय की मुझे प्रभु के चरणारविंद का प्रेम चाहिए विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात ये सुहाई ही नहीं देती नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात अच्छा ही नहीं लगता त्यागने की बात ही खत्म अच्छा ही नहीं लगता रुचि ही नहीं रह गई सच्चा स्मरण तब होता है जब केवल प्रभु का आश्रय होता है संयोग जन सुख सुगमता से सरलता से छूट जाएगा यदि प्रभु के आश्रय की तरफ बढ़ने लगो भागवती सुख में इतनी विलक्षणता है इतनी आकर्षण है इतनी अलौकिकता है कि एक बार आया तो देवराज इंद्र का पद भी तुच्छ नगर में आता है उस समझ में उस उपासक के सच्ची मानिए अभी वो सुख मिला नहीं इसलिए हम फिसल जाते हैं पर आप इतना विश्वास कीजिए जैसे बड़ी अन्न राशि प्राप्त के लिए छोटे से अन्न के दाने वो है किसान फिर उसी से बड़ी अन्न राशि मिलती है। तो आप इन तुच्छ सुखों का त्याग कीजिए तो महान परमानंद में सच्चिदानंद सुख समुद्र को प्राप्त हो जाएंगे आपके सुख छीने नहीं जा रहे आपको महान सुखी बनाने के लिए शास्त्र और संत महात्मा ऐसी स्थापना कर रहे हैं कि सांसारिक संयोग जन सुखों का त्याग करो तो भागवतिक संयोग को प्राप्त हो जाओगे संसार के साफ सुख फीके लगने लगते हैं जहां उसे प्रियालाल के थोड़ा सुख का अनुभव हुआ थोड़ी आनंद की स्फूर्ति हुई छूट गया संसार का राग संसार का आकर्षण संसार का भोग अपने आप छूट जाता है प्रभु की चरणारविंद की भक्ति में अपार सामर्थ्य शुद्ध विवेक प्रकट होता है और विवेक के द्वारा एक मिनट नहीं लगता जहां आकर्षण हुआ वही वो विवेक काट देता है अरे कितनी बार भोगा, कितने जन्मों में भोगा आप क्यों अपने आप को इधर खिंचवा रहे हो प्रभु की तरफ जो इतना प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं वो जो वासना हुई थी वो तत्काल नष्ट होने लगती है और जो मूड होता है वो उसी वासना में बहता चला जाता है जो विवेकी होता है भक्त होता है नाम जापक होता है इतनी तीक्षण कैं होती विवेक की तत्काल उन सब कनेक्शनों को काट देता है स्पूर्णा हुई उसे नष्ट कर दिया भगवत संबंध प्राप्त करने के लिए कोई भी दूसरा आश्रय न रह जाए ऐसी चतुर्ता अंदर से ऐसी विवेक वृत्ति अंदर से बढ़ाओ किसी का भरोसा नहीं किसी का आश्रय नहीं किसी का बल नहीं किसी से आस नहीं एक मात्र अपने आराध्य दे पर ये अंदर की बात है ये अंदर की परंतु होता यह है कि संसार में हम अपनापन रखते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं यह निश्चित बात है जन्म से पहले हम जिस परिवार में जन्मे थे हमें अभी इस समय क्या मतलब है उससे वहां आग लग रही हो सब भूखे मर रहे हो हमारे लिए तड़प रहे हो हमसे क्या मतलब है अभी हमारा ये जो नया जन्म हुआ इसके पहले भी हमारा जन्म हुआ था हम किसी परिवार में थे क्या थे पता नहीं और हम कौन कौन कहां कहां कोई मतलब नहीं बिल्कुल याद भी नहीं आज हम जिस कुटुंब के साथ हैं कल जब नया जन्म होगा तो इसके साथ भी वही बर्ताव हम करेंगे हमें याद भी नहीं आएंगे नए माता न पिता न पत्नी न पुत्र न परिवार ये माया की चाल को समझो हम जिन रुपयों के गर्भ में फूल रहे हैं ऐसे कितनी बार बैंक में जमा करके मर चुके हैं जिनका पता भी नहीं है कितनी बार बैंक फूल कही होगी संसार में जन्मे होंगे कितने भोग इकट्ठा किए होंगे कि अब बड़े आनंद से भोगेंगे लेकिन मर गए फिर नया जन्म हुआ फिर वही शुरू कर दिया भोग एकत्रित करेंगे बाद में भोगेंगे बहुत विचित्र दुर्दशा है हमारी बहुत विचित्र दुर्दशा है प्रतिपल हम सुनते हैं पर आकर्षण संसार का हमें घसीट के खड़ा कर देता है यही सोचते है, हैं सब भूख सामग्री तो फिर आनंद से फिर वो आनंद का समय आता ही नहीं वो काट देता है काल भगवान हमारी सब मनोरथों को काट देते हैं एक संत भगवान के पास एक गृहस्थ गए महाराज बहुत गरीब हैं कृपा कर दो तो उनको कहीं से पारसमणी मिली थी उन्होंने कहा कि भाई ये पारसमणी है ले जाओ सात दिन के लिए देते हैं सात दिन बाद हम इसे ले लेंगे वापस महाराज इससे क्या होगा जितना लोहा चाहो सोना बना लो हां ठीक है बड़ा आनंदित हुआ घर गया पत्नी से कहा कि अब कोई दुख का अवसर नहीं आएगा आप सुख है सुख होगा क्योंकि महात्मा ने पारसमणी दे दी है अब इसको हम सोना बनाएंगे लोहे को स्पर्श करा करके बोले हमें बनाओ अभी बना के बोले नहीं पागल हो पहले हम लोहा इकट्ठा कर लेते हैं अब इकट्ठे छुआ देंगे सब सोने सोना हो जाएगा अब पहले खेती बेच डाले सब जो और भी है वस्तुएं उनको बेच करके और उसने कबाड़ भरना शुरू किया यहां से कबाड़ वहां से लोहे का कबाड़ और खेती बेचने में कबाड़ भरने में वो सात दिन पूरे हो गए वो सोच रहा था कि हम सात दिन में सब इकट्ठा करके छुआ देंगे उसको इतना कोई था ना कि महाराज बिल्कुल जिस टाइम दिए उसी टाइम के अनुसार सातवें दिन आ जाएगा आ गए संत भगवान लाओ छा मणि अरे बोले महाराज जो कुछ था वो सब बेच के लोहा लिया छुआ ले बोले सात दिन हो गए सात दिन के लिए वापस करो जो था वो भी बेच के कबाड़ इकट्ठा कर लिया हाथ कुछ लगा नहीं पारस मणि महात्मा ले गए ऐसे ही भगवान करुणा करके हमारे को नाम रूपी पारशमणी दी है लेकिन हम ये श्वासें बेच कर कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं संसार की भोग सामग्री काल भगवान आते बोले चलो बोले बस थोड़ा सा अवसर बोले ले तुरंत चलो अब दस्खत का भी समय नहीं गोस्वामी जी कह रहे मन पचितई है र बीते मन बसते हैं ओ सर बीत दुर्लभ दे हाई हा, हरि पद भजू करम बचन अरुजीते दे। दुर्लभ देह पाई हरि पद भज करम मन पचतई है ओ सर बीते मन मन है ओसर सहस बाहु दस बदन आदि नृपु बचे न काल बलि सबूद भद्र पर बचना काल बलि ते चले ते मन बचितई है और शर बीते मन, मन बच गुद सभी ते। दी जारी स्वरथर ना करुण सवेरे अंत तो ही तजेंगे पा तू नज अब ही ते तजे अब ही, ते ना ते अब ही ते ते मन बचित हे अवसर बीते हैं और शर दुरा सा जीते हमारा थे अरो जड़ त्याग दुराशा दुरास बहुगीते बहुत भोग बहुगीते मन पछित है अवसर बीते मन पछित है, है अवसर बीते अरे मन तुझे पछताना पड़ेगा मनुष्य जन्म की एक निश्चित आयु है निश्चित श्वासें हैं तुझे इस शरीर को छोड़कर इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा यह दुर्लभ देह केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है इसलिए शरीर से चेष्टा करो वही जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए वचन से वही बोलो मन से वही संकल्प बनाओ जिससे आप प्रभु के नजदीक पहुंचे मन वचन कर्म से संपूर्ण चेष्टाएं भगवत प्रसन्नता के लिए करो भगवत प्राप्ति के लिए करो प्रभु के चरणारविंद की इसी जन्म में प्राप्ति हो जाए नहीं तो पछताना पड़ेगा आप सोचते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, बहुत चेष्टा करके यहां के सुख भोग एकत्रित कर लेंगे अरे जिसके हजार हाथ थे शास्त्रा बा अर्जुन वो यहां सुख नहीं ले पाया तो आप क्या काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने दशानन जिसकी एक भुजा की ताल में लोग के लोग कांप उठते थे बंदर जैसे फुटबॉल खेलते ऐसे खोपड़ी में लात मारते थे उसकी। ये बड़े बड़े जो अपने को तपस्वी महान बलवान धनवान समझते थे मिट गए नहीं यहां सुख मिल पाया क्योंकि यहां है नहीं दुखालेम में सुख कहा है ये मेरा ये मेरा हम हम करते हुए धमधाम सवारा अंत में खाली हाथ चले गए खाली हाथ यहां से जाना पड़ा एक भी कोई वस्तु पदार्थ व्यक्ति उनका साथी नहीं हुआ इसलिए समझ जाओ पुत्र स्त्री आदि जितने संबंधी जन हैं केवल यही तक के हैं इनको छोड़कर तुम्हें अकेला जाना है अकेला यहां सब कुछ छूट जाना है सुत बनिता दि जान ना करो नेह सभी से इनसे प्यार मत करो उनसे प्यार करो जिनके प्यार करने के लिए आप आए हो प्रभु के प्यार के लिए आप आए हो ये मनुष्य शरीर प्रभु से अगर आप प्रभु की भावना से सबसे प्यार करोगे तो बंधोगे नहीं जहां अपनापन कर लोगे ये मेरे हैं वही बंध जाओगे गोस्वामी जी कह रहे हैं तू आज से इन्हें अपना ना मान प्रभु को अपना मान प्रभु की भावना से मगन हो जा तो जीवन तेरा सार्थक हो जाएगा ये सब तुम्हें अंत में छोड़ देंगे कोई एक भी ऐसा नहीं जो हमारा साथ दे सके कोई साथ देने वाला नहीं अभी प्राण निकल जाए कौन साथ देने वाला है सब यही रह जाएंगे इनका मोह तू अभी से छोड़ दे और प्रभु से प्रेम कर अरे मूर्ख जाग जा अज्ञान निद्रा से जाग जा अपने स्वामी प्रभु से प्रेम कर ले हृदय से सांसारिक विषयों की दुरासा को त्याग दे विषयों में सुख है ही नहीं तो तुझे मिलेगा कहां से बड़े बड़ों को नहीं मिला खूब खोजा तुलसीदास जी कहते हैं जैसे अग्नि में घी डालने से और प्रज्वलित होती बुझती नहीं ऐसे विषयों की कामना को जितना विषय भोग मिलता जाएगा उतना कामना आग की तरह बढ़ती जाएगी कभी शांति नहीं मिलेगी इसलिए अरे मन तू तो निरंतर प्रभु का चिंतन कर प्रभु के चिंतन के बिना तुझे शांति मिलने वाली नहीं है हम करुणा निधान प्रभु का चिंतन अंदर ही अंदर करें ये जो बाहर की चेष्टाएं हैं अंदर के भजन को पुष्ट करने के लिए है यदि हमारा आंतरिक भजन रुक रहा है बाहर की भागवतिक चेष्टाएं हो रही तो आप पकड़ना उसी समय आपको विषय चिंतन करते हुए मन मिलेगा इसे स्मरण कहते हैं आपका जब जिनके लिए हो रहा है उन्हीं का स्मरण होना आवश्यक है तभी ये दसवा जो नामा अपराध है आप उससे बचेंगे ये जो मैं मेरे का संसार का भोगों का सतत चिंतन होता है इसको रोकने के लिए स्मरण की आवश्यकता है जो नाम जप कर रहे हैं उसके साथ में उसी का स्मरण हो जब तक आपके हृदय में स्मृति नहीं जागती कैसी स्मृति याद बाहर से भले वो शांत दिखाई दे रहा है अंदर से भगवत याद में डूबा हुआ है संतों ने कहा है कि सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम एक पलक न बी सुन आठोया जैसे तारिया एक पलक निस दिन हो ऐसी सुमिरन करो प्रभु का जैसे कामी पुरुष कामनी का चिंतन करता है देखो हमारे हृदय में संयुक्त सुख की लालसा जो होती है और हमारे हृदय में कामना जागृत हो जाती है तो कोई ना पदमासन लगाना होता है ना आंख मूंदना होता है कोई जान भी नहीं पाएगा बड़ी चतुराई से अंदर ही अंदर संपूर्ण चित्त वृत्ति से वो कामनी का चिंतन करता है हमारी आंतरिक चित्तवृत्ति जैसे कामी पुरुष कामनी का चिंतन करता ऐसे हमारे हृदय में प्रभु का चिंतन होना चाहिए एक पलक ना बीसरे निस्ट आठो याम रात दिन आठो पेहर हमारी चित्तवृत्ति प्रभु के चरणों में लगी रहे ऐसे सुमिरन करो सुमिरन की सुधियों करो जो सुर भी सुतमा कहे कबीर चारों चरत बिसरत कब होना करो जो सुर कह कबीर चारों चरत बिसरत कब नैसे वन में घास चरती है चित्त उसका बछड़े से लगा रहता है जो नवजात बछड़ा होता है वो घर में बंधा हुआ है ग्वाला उसे चराने के लिए ले गया बाहर वो घास तो चरती दिखाई दे रही लेकिन एक सेकेंड के लिए भी उसका चिंतन बछड़े का नहीं छूटता ऐसे चिंतन करो जैसे गाय बछड़े का चिंतन करती है ऐसे हमारे हृदय में रात दिन प्रभु का चिंतन हो आंतरिक चिंतन हो सुमिरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल कह कबीर नहीं पल, पल ले तो संभाल सुमिर की सुधियों करो जैसे लाल कंगाल कह कबीर नहीं समान इसी कंगाल गरीब आदमी को अगर एक लाख की चेक मिल जाए तो बार बार वही चित्त रहता और हाथ भी वही रहता उसी जेब में उसी कोई मार न दे उसको ले ना जाए पूरी चित्त वृत्ति उसी धन में रहती है ऐसे ही अनंत जन्मों से भटकता हुआ जब मनुष्य शरीर को प्राप्ति किया तो गुरुदेव ने नाम रूपी चेक दे दी राधा राधा बोलो राधा वल्लभ बोलो श्रीहरिवंश बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो ये वो चेक है चाहे जहां जिस लोक में जाओ बजा सकते हो ये हर लोक में आपकी जय करेगा हर लोक में आपका सहयोग देगा कभी आप परास्त नहीं हो सकते यदि आपके पास नाम रूपी धन है कोई भी विषय कोई भी देवी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती हम ऐसे चिंतन करें नाम का ऐसे चिंतन करें श्री प्रियालाल का जैसे एक गरीब आदमी को धन मिल जाए तो रात दिन उसी को संभालता रहता है उसी का चिंतन करता रहता है सुमिरन सोमन लाईये जैसे नाद कुरंग कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे ही संग सोला जैसे नाद कुरंग क्या कबीर बिसरे विश्व प्राण ही संग बीणा की स्वर को बहुत प्यार करता है हिरन जब बहलिया बीणा की ध्वनि निकालता है तो हिरन भाग करके आ जाते हैं और जानते हैं कि ये अभी ये मार देगा मुझे पर उसे प्यार है वीणा से वो निर्भय होकर सुनने लगता है यद्यपि वो मार देता है उसे लेकिन वो अपने प्राणों का मोह नारक करके अपनी आसक्ति का विषय जो वीणा है उसको सुनता है हमें नाम में ऐसी प्रीति हो जाए कि प्राण भले निकल जाए लेकिन नाम न छूटे जैसे ठाकुर हरिदास जी का बाजारों में मार कोडे खाल खींच दी गई लेकिन उनके मुख से हरी नाम नहीं छूटा ऐसे हमारे नाम में प्रीति हो चाहे मेरे प्राण ले लिए जाए लेकिन नाम का विस्मरण ना हो जैसे हिरण अपने प्राण दे देता है आप सुमिरन की तरफ वृत्ति आंतरिक चिंतन की वृत्ति दीजिए सुमिरन सोमन लाइए। जैसे जैस दीप पतंग प्राण तजे जरत नमोड़े छुमे जरद नंगे मरिला जैसे दीप पतंग प्राण तजे छरद रमो जैसे पतिंगा प्यार करता है तेज से जलती हुई लौ को देखकर भागता है उसकी तरफ यद्यपि वो देख रहा है कि और पतिंगे तड़प रहे हैं महान कष्ट पा रहे हैं उनके प्राण निकल रहे हैं पर वो नहीं मानता आशक्तिवश वो जाता है यद्यपि वो भी जल जाता है पर वो पीछे नहीं हटता उसी लौ में क्योंकि उसने प्यार किया है ऐसे प्यार करो प्रभु से चाहे प्रतिपल हमें कष्ट हो पर हम प्रभु का सुमिरन न छोड़े प्राण समर्पित किए हुए नारायण अति कठिन है हरिमिलन की बात या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे प्राणों का मोह छोड़कर जो भगवत मार्ग में चलता है वही सतरत सतर सांधि कैसी भी परिस्थिति हो नाम न छूटे तभी माने जाओगे कि आप स्मरण मार्ग में चल रहे किसी भी स्थिति में चाहे जितना भयंकर कष्ट हो देखो हमें प्रभु बीच बीच में अवसर देते रहते हैं कभी ऐसी निंदा करवा देते हैं बिना किसी सिर पैर के अब वो जब निंदा सुनने को मिले आपको विक्षोभ ना हो आपके हृदय में भगवती स्मृति का तार ना टूटे तो समझना आपके सामने प्रश्न आया था पास हो गए आपके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई संकट आया विपत्ति आई आप नाम जब कर रहे हैं वो विपत्ति आपके नाम जब को नहीं छोड़ पाई आप पास हो गए भगवान इसीलिए देते हैं आप उस समय अभ्यास में ऐसे दृढ़ हो और देखो कितना आनंद मिलेगा जब कोई भी विपत्ति कोई भी निंदा कोई भी आपके भगवत भजन को ना रोक पाएगा तो आपको कैसा आनंद होगा आप खुद देखना सुमिरन सो मन लाइये जैसे कीट भी रंग कबीर बिस आपको हो जाते ही रंग सोए जैसे कीट भी रंग कबीर विशार होए ही रंग जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को लाता है तो दूसरा कीड़ा इतनी तन्मयता से भृंगी कीड़े का चिंतन करता है कि अपने शरीर को त्यागे बिना वो भृंगी रूप धारण कर लेता है तुम तो ऐसा चिंतन करो प्रभु का कि प्रभु में हो जाओ जान तुम्हें तुम्हें हो जाई तुम भगवत स्वरूप हो जाओ तुम प्रियालाल की सेवा के स्वरूप को प्राप्त कर लो तुम नाम में हो जाओ तुम्हारे रोम रोम से नाम चलने लगे ऐसी तन्मयता से आंतरिक स्मृति में नाम को उतारो सुमिरन सो मन लाइये जैसे पानी मीन प्राण तजे पल बी छुड़े संत कबीर कहे दीन सोलाइए जैसे पानी मीला प्राणे बल भी छोड़े संत कबीर कह जैसे मछली जल को समर्पित चित से अपना मान लिया अगर जल से उसे अलग कर दो तो प्राण त्याग देगी लेकिन जल की आशक्ति को नहीं इतना जल से प्यार हम अपने प्राण त्याग दे लेकिन नाम न छूटे पकड़ो क्या हमारी ऐसी पकड़ है नाम में थोड़ी सी बात हो जाए तो हम घंटों नाम विस्मरण किए हुए उसी प्रपंच की बात को सुनते रहते सोचते रहते चिंतन करते उसने ऐसा क्यों अरे बोला बोला हमारे आंतरिक भजन को रोकने के लिए बुलवाया गया है और हम इतने दृढ़ उसकी बात का प्रभाव न पड़े हमारा नाम चलता रहे उपासक हर समय सेवा सुमिरन सावधान हमारे सामने भेजे जाएंगे अनुकूल विषय भेजे जाएंगे प्रतिकूल बातें भेजी जाएंगी दोनों बात में हम अपने इष्ट का चिंतन ना छोड़ें इस बात पर गांठ बांधिए हमें लगता है कि प्रभु का भजन करते हैं वो अनुकूलता क्यों नहीं दी प्रतिकूलता क्यों दे दिया देखो भजन में विक्षेप पड़ गया ये तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारा भजन किस कोटि का है आप अपने को और कसिए और कसिए अभ्यास प्राण रहिए ऐसा अभ्यास कीजिए किसी भी बात से विक्षिप्त ना हो निरंतर इष्ट का चिंतन करता रहे सच्ची मानिए सुमिरन में कितना लाभ है जैसे हम जब करते हैं राधा राधा राधा राधा राधा राधा ये वाचिक जब है हम ओठ बंद करके जब जब करते हैं लग रहा है कुछ जब करे लेकिन क्या जब करे ये पता नहीं उसे उपांशु कहते हैं और जो आज ये चर्चा हो रही है सुमिरन कहते हैं कि कोई जा, ना ओठ चल रहा है ना वाणी से सुनाई दे रहा है ना कोई चेष्ट अंदर ही अंदर याद चल रही जानते हो इसकी महिमा कितनी है विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दस फिर गुण उपांशु सत गुण साहस मानस स्मृत स्मृत बड़ी बड़ी जो यज्ञ हैं उन यज्ञों से श्रेष्ठ है नाम जब जिसे कोई बहुत बहुत यज्ञ कर रहा है और एक उपासक नाम जब कर रहा है राधा राधा राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधा, राधा श्याम राधे श्याम तो उसकी जितनी विधि विधान से यज्ञ का फल है उस नाम जापक के समान नहीं हो सकता दस पौर्णमाशादि विधि यज्ञों से यह जब यज्ञ ऊंचा माना गया है अगर दस पौर्णमाशाद यज्ञ करे तो ये जो वाचिक जप हुए से दस गुना बढ़ा है आप समझो दस गुना बड़ी बड़ी यज्ञ करने से दस गुना बड़ा है नाम जब और उस जो वाचिक जप है उससे सौ गुना श्रेष्ठ है उपांश जब सौ गुना और उपांश जब से हजार गुना श्रेष्ठ है स्मृति जिसे मानसिक मानसाह स्मृता ओहो आपने एक बार मन से स्मृति में कहा कृष्ण तो आप हजार माला से ऊपर का फल आपको मिलेगा वाचिक जब से सौ गुना श्रेष्ठ है उपांशु उपांशु से हजार गुना श्रेष्ठ है मानसिक स्मृति अगर हमारी स्मृति जागृत हो जाए भगवती स्मृति बहुत थोड़े से बड़ा लाभ प्राप्त होता है स्मृति तक पहुंचने के लिए हम वाचिक को छोड़ न दें। अगर वाचिक से हमारा में प्रवेश हो चुका है, तो स्वाभाविक आनंद का अनुभव होने लगेगा अभी तो दो चार मानसिक जब होगा फिर विषय चिंतन कराने लगेगा इसलिए अपने को देखना है इस प्रलोभन में हमें कहीं नाम का विस्मरण न हो जाए सावधानी रखनी है कि भाई मानसिक हजार गुना श्रेष्ठ है उपांशु से तो पता चला दो चार बार नाम इसके बाद विषय प्रपंच चल रहा है तो बोले हजार गुना श्रेष्ठ तो है ही है ज्यादा करने की जरूरत क्या है हमें निरंतर स्मृति में पहुंचना है जितनी देर स्मृति चले उसके बाद तत्काल उपांश में फिर स्मृति मिला फिर उपांशु में अगर स्मृति में प्रवेश नहीं हुआ तो वाचिक और उपांशु दो को चलाइए हम एक क्षण भी नाम से बाहर न रहे ऐसा विश्वास कर लो तो आपके हृदय में मैं मेरे का चिंतन मिट जाएगा नाम का चिंतन चलने लगेगा नाम के प्रभाव से रूप प्रकाशित तो रूप के प्रभाव से लीला में प्रवेश जिसका लीला में प्रवेश हो गया तो जन्म जन्म की बिगड़ी हमारी संभल गई क्योंकि हम यहीं से बिछुड़े हैं प्रभु के महल से इस माया प्रपंच में अपने आप को भूल गए अब पुनः अपने परिवार में आ गए अपने घर में आ गए आए मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो भाग बड़ो वृंदावन पायो श्री जी के चरणों की समीपता का अनुभव करने के लिए निरंतर प्रभु का नाम जो गुरुदेव ने दिया है उसे वाचित जपो धीरे धीरे उपांश में प्रवेश धीरे धीरे मन की स्मृति में बैठा लो जब इस स्मृति में होने लगता है तब जो बेपरवाही जो आनंद का अनुभव होता है वाणी सामर्थ्य नहीं उस अनिर्वचनीय आनंद का वर्णन कर सके सोचो जिसके मानस पटल पर गौर श्याम जूरी दिए हुए मुस्कुरा रही हो और हृदय से बार बार श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्याम, श्याम उसके सुख का क्या वर्णन किया जा सकता है इसलिए अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए उस नाम रटे और इन दस नामा से अपराध को, तो नाम को मिटा देगा प्रसंग यहीं से नाम की महिमा पर आया था कि यदि कहीं आपके हृदय में नामा अपराध की वृत्ति जागृत हो गई और आपसे नामा नामापराध बन गया बोले नम द्वार सेवापराधा नामना विन सेयुर नामापराधा साधु निंदा दया दस तेपि नामने वेत्या जो सेवा सेवापराध है और नामा नामापराध है आज इनकी चर्चा पूर्ण हुई बत्तीस नामापराध सेवा सेवापराध पीछे सुने और ये 10 नाम अपराध की विस्तृत व्याख्या सुनी अगर कहीं चूक हो जाए और नाम अपराध बन जाए तो आप बहुत से हृदय से प्रार्थना करते हुए जो गुरुदेव ने नाम दिया है उसी को जप वही आपके नाम अपराध से भी आपको मुक्त कर देगा ये अपराध के कारण नाम जपने पर हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा यदि हम निरपराध वृत्ति से नाम जपकर तो एक एक नाम अमृतमय है नवम नवम आनंद अनुभव कराने वाला है ऐसे हम नाम को कभी छोड़े ना एक क्षण भी नाम न छूटने सबसे बड़ा धन है ऐसा विश्वास करो परम धन है लोग परलोक जहां भी आपकी गति होगी महामोद का अनुभव कराएगा सच्ची मानिए ऐसे ऐसे शापुरुष हैं कि प्रभु उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए वो प्रभु से पूछते आपको क्या चाहिए इतना नाम का प्रभाव वो प्रभु से पूछते जिसने नाम का आश्रय ले लिया वही महामोद मंगलमय स्थिति को प्राप्त हुआ बिना तर्क के आप श्रद्धा पूर्वक नाम महिमा का हृदय में विचार करो कि कितनी अपार महिमा है और पकड़ लो अन्य साधनों की तरफ वृत्ति मत दौड़ाओ एकमात्र नाम की तरफ जो सेवा जो भी साधना नाम स्मिरन करते हुए बन रही तो ठीक नहीं बन रही तो हम नाम नहीं छोड़ेंगे चाहे सब छूट जाए पकड़ लो इस बात को जो सेवा जो साधना नाम सुमिरन करते हुए हो रही तो ठीक और नाम छूट रहा है तो हमें और क्या चाहिए हमें नाम में प्रीति चाहिए नाम हमारी गति सदा इसलिए हम नाम के छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं दान पुण्य यज्ञ सेवा उपकार तीर्थ, तपस्या जो भी है वो नाम जप करते हुए हो तो जय अगर नाम जब नहीं है तो हम सब सुन्य समझते हैं शून्य शून्य के आगे अगर नाम रूपी अंक नहीं है तो उसका महत्व तो क्या और एक लगा करके फिर शून्य बढ़ाओ तो दस गुना नाम है अंक अंक को कभी मत छोड़िए हर साधन करते हुए चाहे वो व्यापार हो नौकरी हो चाहे जिस कोटि का भागवती किया या व्यवहारिक कार्य हो नाम जप करते हुए करो निश्चित आपको इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवतानंद की अनुभूति और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी श्रीराधा लल्लाल की जय जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्री गेधा जय जय श्याम जय जय श्याम जय vrntavdha j धा मेरे रोजी वृंदावन धाम जय जय शाबो जय जय शां जय जय श्री प्रभावन धाम जय जय